प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत वचन ट्रैक तेईस मित्रता शत्रुता के भी पार महावीर वाणी के छठे प्रवचन से संकलित इमाइल जोला ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि अगर दुनिया में सब अच्छे आदमी हों तो कथा लिखना बहुत मुश्किल हो जाए कथानक ना मिले अच्छे आदमी की कोई जिंदगी की कहानी होती है? नहीं होती क्या बताइएगा बुरे आदमी की जिंदगी में कहानी होती है बुरे आदमी की जिंदगी एक कहानी होती है अच्छे आदमी की जिंदगी अगर सच में ही अच्छी है तो शून्य हो जाती है कहानी कहाँ बसती कुछ नहीं बचता जीसस की जिंदगी का बहुत कम पता है ईसाई बड़े परेशान रहते हैं कि जिंदगी का बहुत कम पता है वो कोई उत्तर नहीं दे पाते जीसस पैदा हुए इसका पता है फिर पांच साल की उम्र में एक बार मंदिर में देखेगा इसका पता है फिर तीस साल की उम्र में देखेगा इसका पता है फिर तैतीसवीं ते साल में सूरी लग गई इसका पता बस इतनी कहानी है तीस साल की जिंदगी का कोई पता नहीं ईसाई फकीर मुझे मिलने आया था वो कहने लगा कि आप महावीर के संबंध में कहते हैं बुद्ध के संबंध में कहते हैं कभी आप क्राइस्ट के संबंध में कहें और वो दो तीस साल जो बिल्कुल पता नहीं उनके संबंध में कहें तो मैंने कहा थोड़ा तो कहा जा सकता है लेकिन सच बात यह है कि पता न होने का कुल कारण इतना है कि जीसस की जिंदगी में कुछ भी नहीं था नो इवेंट और अगर लोग सूली न लगाते ये भी जीसस की जिंदगी का इवेंट नहीं है लोगों की जिंदगी का लोगों ने सूली लगा दी अब इसमें जीसस क्या करें अगर लोग सूली न लगाते तो ये भी कथा ना होती लोग न माने तो लोगों ने सूली लगा दी इसलिए कथा है नहीं तो जीसस का पता ही नहीं चलता है जमीन पर वो सूली लगाने वालों ने उनको टिका दिया जीसस कोरे कागज की तरह आते और विदा हो जाते बहुत लोग आए और इसी तरह विदा हो गए अगर हम महावीर की जिंदगी में भी खोजें तो किस बात का पता है कभी किसी ने कान में खिले ठोंक दिए इसका पता है लेकिन दिस इज नॉट ए इवेंट इन महावीर लाइफ ये महावीर की जिंदगी की घटना नहीं है ये तो खिले ठोंकने वाले की जिंदगी की घटना है महावीर का क्या है इसमें हाथ कि कोई आया और महावीर के चरणों में सिर रख दिया ये भी महावीर की जिंदगी की घटना नहीं है ये तो सिर रखने वाले की जिंदगी की घटना है कि किसी ने चिल्ला के महावीर को तीर्थंकर कह दिया ये भी महावीर की जिंदगी की घटना नहीं है ये भी तो किसी के चिल्लाने की घटना है अगर हम शुद्ध रूप से महावीर की जिंदगी खोजने जाएं तो कोरा कागज हो जाएगी अच्छे आदमी की कोई जिंदगी नहीं होती बुरे आदमी की ही जिंदगी होती इसलिए कहानी लिखनी हो किसी कथा लिखनी हो बुरे आदमी को चुनना पड़ता है उसके बिना नहीं उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाए रावण के बिना हम रामायण की कल्पना नहीं कर सकते राम के बिना कर भी सकते राम की जगह कोई भी आवासाडा भी काम दे सकता है लेकिन रावण अपरिहारी है उसके बिना कहानी में जान ही निकल जाएगी वही असली कथा है लोग समझते हैं कि राम है कथा के केंद्र नायक मैं नहीं समझता रावण हमेशा बुरा आदमी हीरो होता है इसलिए हीरो बनने में जरा बचना नायक होने के लिए बुरा होना बिल्कुल जरूरी है संयमी व्यक्ति के जीवन से सारी घटनाएं विदा हो जाती हैं और घटनाएं विदा होते ही उसे मैं हूं यह कहने का भी उपाय नहीं रह जाता और हम सब कहना चाहते हैं कि मैं हूं इसलिए असंयम हमें जरूरी होता है कभी ज्यादा खा के हम जाहिर करते हैं कि मैं हूं कभी उपवास करके जाहिर करते हैं कि मैं हूं कभी वैश्याल में जाहिर करते हैं कि मैं हूं कभी मंदिर में जाके जाहिर करते हैं कि मैं हूं लेकिन हमारा जाहिर करना जारी रहता है मंदिर में भी कोई देखने वाला ना आए तो हमारा जाने का मन नहीं होता हम वही करते हैं जिसे लोग देखते हैं और मानते हैं कि कुछ हो मैं हूं इसे बताना है सब तरफ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितने लोग इस ज़मीन पे बुरे हो जाते हैं अगर हम ऐसा समाज बना सकें कि जितना बुरे आदमी को नाम मिलता है लोग उसको बदनाम कहते हैं अगर उतना अच्छे आदमी को भी नाम मिलने लगे तो कोई आदमी बुरा ना हो वो अच्छे हो जाए बुरा आदमी भी अस्मिता की अहंकार की खोज में ही बुरा होता है आप उसको देखते नहीं आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते ही। आप मानते ही नहीं कि तुम हो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसे कुछ करके दिखाना पड़ता है अखबार किसी ध्यान करने वाले की खबर नहीं छापते किसी की छाती में छुरा भोंकने वाले की खबर छापते हैं अखबार इसकी खबर नहीं छापते कि, कि स्त्री अपने पति के प्रति जीवन भर निष्ठावान रही अखबार इसकी खबर छापते हैं कि कौन स्त्री भाग गई मुल्ला नसरुद्दीन को उसके गांव के लोगों ने मजिस्ट्रेट बना दिया था बुढ़ापे में पहला ही दिन अदालत में कोई मुकदमा ना आया दोपहर हो गई मुंशी बेचैन होने लगा मुल्ला का जो मुंशी था वो बेचैन होने लगा उदास होने लगा मक्खी उड़ाते उड़ाते मुल्ला ने कहा बेचैन मत हो घबरा मत है्यूमन नेचर आदमी के स्वभाव पर भरोसा रखो सांस तक कुछ ना कुछ होकर रहेगा तू घबरा मत इतना बेचैन मत हो कोई ना कोई हत्या होगी कोई ना कोई स्त्री भाग जाएगी कोई ना कोई उपद्रव होकर रहेगा हैव है ऑन ह्यूमन नेचर आदमी के स्वभाव पे भरोसा रख आदमी बिना कुछ किए नहीं रहेगा आदमी के स्वभाव पे भरोसा सब अखबार उसी भरोसे पे चलते हैं। तो कोई अखबार ना चले लेकिन कल घटनाएं घटेंगी अखबार में जगह नहीं बचेगी पक्का पता है आदमी का स्वभाव पर भरोसा है कोई स्त्री भागेगी कोई हत्या करेगा कोई चोरी करेगा कोई गबन करेगा कोई मिनिस्टर कुछ करेगा कोई ना कुछ करेगा कहीं युद्ध होगा कहीं उपद्रव होगा कहीं सेना भेजी जाएगी कहीं क्रांति होगी आदमी के स्वभाव पर भरोसा है नहीं तो अखबार सब मुश्किल में पड़ जाए भले आदमी की दुनिया में अखबार बहुत मुश्किल होंगे इस मैंने स्वर्ग में कोई अखबार नहीं नर्क में सब स्वर्ग में कोई घटना नहीं घटती नो इवेंट खबर भी क्या छापिएगा अगर छापिएगा भी तो छपते छपते बस और लेकिन कुछ छपेगा नहीं भले आदमी की जिंदगी में कोई घटना नहीं है और हम चाहते हैं कि हम हों और घटनाओं के जोड़ के बिना हम नहीं हो सकते और अगर घटनाएं चाहिए तो आपको तनाव में जीना पड़ेगा अतियों पर डोलना पड़ेगा क्रोध करना पड़ेगा क्षमा करना पड़ेगा भोग करना पड़ेगा त्याग करना पड़ेगा दुश्मनी करनी पड़ेगी दोस्ती करनी पड़ेगी सैमी का अर्थ है जो द्वंद्व में कुछ भी नहीं करता जो द्वंद्व के बाहर सरक है जो कहता है ना दोस्ती करेंगे ना दुश्मनी करेंगे महावीर किसी से मित्रता नहीं करते क्योंकि महावीर जानते हैं मित्रता है एक अति है महावीर किसी से शत्रुता भी नहीं करते क्योंकि महावीर जानते हैं शत्रुता आती लेकिन हम हम उल्टा सोचते हैं हम सोचते हैं कि अगर दुनिया से शत्रुता मिटानी हो तो सबसे मित्रता करनी चाहिए आप गलती में मित्रता एक अति है उससे शत्रुता पैदा होती है इधर आप मित्रता करते हैं ठीक उतना ही बैलेंसिंग आपको किसी से शत्रुता करनी पड़ेगी उतना ही संतुलन बनाना पड़ेगा मुसलमान फकीर हुआ है हसन बैठा है अपनी अपनी झोपड़ी में साधक कुछ पास बैठे हैं एक अजनबी सूफी फकीर भीतर प्रवेश करता है चरणों में गिर जाता है हसन के और कहता है तुम भगवान हो तुम साक्षात अवतार हो तुम तुम ज्ञान के साकार रूप हो बड़ी प्रशंसा करता है हसन बैठा सुनता रहता है जब वो फकीर सब प्रशंसा कर चुकता है तो एक और फकीर वहां बैठा हुआ है बाजीद वहां बैठा हुआ है वो हसन जैसा ही कीमत का आदमी है जब वो फकीर प्रशंसा करके जा चुका होता है चरण छूके तो बाजीद एकदम से हसन को गाली देना शुरू कर देता है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि बाजीद और हसन को गालियां दे पीड़ा भी अनुभव करते हैं लेकिन बाजी भी कीमती फकीर है कुछ कोई बोल तो सत्ता नहीं हसन बैठा सुनता रहता है फिर बाजीत गालियां देके चला जाता है बाजीत के जाते ही शिष्यों में से कोई पूछता है हसन से कि हमारी समझ में नहीं आया है कि बायजीद ने इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों किया हसन ने कहा कुछ नहीं जस्ट बैलेंसिंग कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया वो एक आदमी देखते हो पहले भगवान कह गया इतनी प्रशंसा कर गया तो किसी को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा कोई तो संतुलन करेगा ही ना एवरीथिंग इज बैलेंस्ड अब हम वही हैं जहां इन दोनों आदमियों के पहले थे अपना काम शुरू करें जिंदगी में आप इधर मित्रता बनाते हैं उधर शत्रुता निर्मित हो जाती इधर आप किसी को प्रेम करते हैं उधर किसी को घृणा करना शुरू हो जाता जिंदगी में जब भी आप किसी द्वंद को चुनते हैं दूसरे द्वंद्व में भी ताकत पहुंचनी शुरू हो जाती आप चाहें न चाहें यह सवाल नहीं है जीवन का नियम यह है इसलिए महावीर किसी को मित्र नहीं बनाते और जब वो कहते हैं कि सबसे मेरी मैत्री है तो उसका मतलब मित्रता नहीं होता उसका मतलब है कि मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं मित्रता नहीं जो बच रहता है उसको मैत्री कहते हैं जो बच रहता है कुछ बच नहीं रहता एक निराकार भाव बच रहता है कोई संबंध बच नहीं रहता एक असंबंधित स्थिति बच रहती है कोई पक्ष नहीं बच रहता एक तथस्थ दशा बच रहती है तो जब वो कहते हैं सब सबसे मेरी मित्र मित, मैत्री है तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है उससे हम भूल में ना पड़ें कि वो हमारी जैसी मित्रता है हमारी मित्रता तो बिना शत्रुता के हो नहीं सकती जब वो कहते हैं सबसे मुझे प्रेम है तो हम इस भ्रम में ना पढ़ें कि वो हमारे जैसा प्रेम है हमारा प्रेम बिना घृणा के नहीं हो सकता बिना ईर्ष्या के नहीं हो सकता इसलिए महावीर जैसे लोगों को समझने की जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये है कि शब्द वे वही उपयोग करते हैं जो हम और कोई उपाय भी नहीं है वही शब्द हैं उपयोग करने के लिए और हमारे भाव उन शब्दों से बहुत और हैं हमारे अर्थ बहुत और हैं महावीर के अर्थ बहुत और हैं संयम का विधायक अर्थ है स्वयं में इतना ठहर जाना कि मन की किसी अति पर कोई हलन चलन ना हो आज इतना ही फिर हम कल बात करें अभी जाए ना थोड़ी देर बैठें धुन सन्यासी करते हैं उसमें सम्मिलित हो